इतनी जल्दी क्यों कर दिया प्राणा था नहीं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 यदि पूर्व पक्षी कहे कि व्यवस्था तो हम अदृष्ट के कारण से कर लेंगे अदृष्ट का मतलब है जो दिखाई नहीं दे रहा है शाब्दिक अर्थ लेकिन इसका तात्पर्य होता है हमारा कर्माशय भाग्य प्रारब्ध उसको अदृष्ट नाम से कहते हैं शास्त्र परिभाषिकारिभाषिक शब्द है, है। बोले विषयों से उपराग तो सबका होगा लेकिन अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हो जाएगी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 जैसे घड़ा तीन डंडों पे टिका हुआ है जैसे ये एक सामने रखा हुआ है कैमरा तीन पाए पे टिका हुआ है एक पे तो नहीं टिक सकता दो पे भी नहीं टिकेगा, तीनों चाहिए ऐसे ज्ञान कर्म और उपासना ये तीनों आवश्यक हैं, और तीनों से मुक्ति होती है ये सामान्यतया कथन किया ही जाता है तीनों की तरफ हमें ध्यान देना है केवल ज्ञान में लग गए कर्म नहीं किया उपासना की कि, नहीं की तो भी मुक्ति नहीं होगी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 मुक्ति मिलती है ज्ञान वो ज्ञान भी तो कर्मों से ही प्राप्त होता है वो इस तरह ज्ञान जी इनका ये कहना है कि जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है ठीक है ये मान रहे है कि ज्ञान से मुक्ति होती है लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी तो कर्म करना होता है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 तो वो जन किस चीज का जैसे लोग सभी वेद भी पढ़ लिए हैं, और भी पढ़ लिए हैं, तो मुक्ति के लिए ज्ञान का क्या कैसा स्तर होना चाहिए जी क्या वो सिर्फ एक पढ़ाई और एक चिंतन बंधन उसको अपने जीवन से जी तो ज्ञान का मतलब केवल शास्त्रों को पढ़ना यहाँ नहीं है ऐसा नहीं है इसलिए तो सबसे ज्यादा निंदा किसकी होती है ज्ञान कर्म उपासना में सबसे अधिक निंदा किसकी करते हैं लोग बा? जान की उपासकों की तो इतनी निंदा नहीं होती है तो अच्छे मानते हैं सब और जो कर्म करते हैं वो भी अच्छे माने जाते हैं तो कितना सेवा भावी है निंदा किसकी होती है ज्ञानियों की हो किताबी कीड़ा है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो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 विवेक की स्थिति विवेक ख्याति उससे होता है इनको दीजिए दिन में बैठी बैठ ये बंधन जिससे होना चाहते हैं इसके लिए निष्काम कर्म संगठन भी विप्रम कर योग के अभ्यास द्वारा जब युक्त आत्मा होंगे तभी ज्ञान की तो प्राप्ति होगी या और इसके तीन जो बंधन तीन बताए गए हैं तीन तरह के बताए गए हैं अदा बंधन मध्यम बंधन अनुशिष्ट बंधन ये तीनों कारक क्या है और इस शिष्ठ कारक कैसे बंधन जो तो उसके एक कारण जो आपने एक बताया कि हमें पवित्रता प्रदान करता है इसी तरह से योगाभ्यास उपासना हमें युग का फॉर्म मदद करता है ज्ञान अनुभूति सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं होगी जैसा अभी आपने दोनों बताया, यह अनुभव की बात है कि अनुभूति प्राप्त करने का और तीनों बंधनों से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 कितना आविवेक ख्या विवेक ख्याति पर्यंत तो संपूर्ण योगांगों का समाधि का ध्यान का जप का ईश्वर प्रणिधान का यमनियम का सबका क्या प्रयोजन है इनसे क्या प्राप्त होना है विवेक ख्याति ज्ञान की दीप्ति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 हमें करने हैं इनको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन कसौटी तो जान ही है उनको दीजिए विज्ञान शुभरम और सुना और इस वर्ग की प्रकृति के बारे में अलग अलग सही जानकारी मेरे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 इसमें समुच्चय और विकल्प नहीं है वो आगे सूत्र आएगा एक उसकी विस्तार से चर्चा वहीं करेंगे अभी इतनी ही रखते हैं तो वहां और चर्चा करेंगे इसको इनको दीजिए फिर आत्मा तो अभी स्थिर लगातार एक जैसी बनी रहना ये तो सिद्धांति के पक्ष में बनेगा और तुर पक्षी के मत में क्षणिक वादी वैसे ये मानी जाती है विषयों के ऊपर आग वाले सूत्र से यानी तो 27 सत्ताइस सूत्र से पीछे वाला जो था वो अविद्या वाला जो था प्रसंग वो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 जिसका विषय से उपराग हुआ था उसी का बंधन होगा या दूसरी आत्मा का होगा इसका उत्तर मैंने दिया सत्ताईसवें सूत्र से व्याख्याकार यहां सत्ताइसवें सूत्र से ही क्षणिक को मानते हैं और क्यों मानते हैं क्योंकि अब जो हम सूत्र देखने वाले हैं चौतीसवां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 ये स्थिर है क्या ये भी होते हैं ये भी कटते हैं हटते हैं और टूट जाते हैं तो कौन सी चीज स्थिर है संसार में कोई स्थिर है ही नहीं तो स्थिर कार्यो के वस्तुओं के असिद्ध होने से यानी न मिलने के कारण से उल्लेखनीय लक्षणिकत्व सिद्ध होता है इससे पता लगता है कि आत्मा भी क्षणिक है आप लोग कोई स्थिर चीज बता सकते हैं तो सब अस्थिर है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 उसके लिए हेतु दिया प्रत्यभिज्ञा बाधा प्रत्यभिज्ञा की बाधा होने से प्रत्यभिज्ञा का का मतलब है स्मृति स्मरण होना उसकी बाधा होने से कैसे हमें ये अनुभूति होती है कि जो मैं रात को सोया था वही उठाऊ होती है नहीं यह होता है कि सोया कोई और था और उठा कोई और है नहीं होती बच्चा में था आज युवा हूं मैं ही हूं आज मैं वृद्ध हूं मैं ही हूं तो वही हूं मैं ये हमें स्मृति प्रत्यभिज्ञा होती है ना यदि आत्मा क्षणिक है तो ये प्रत्यभिज्ञा का दोष आएगा हमारा प्रत्यक्ष तो ये कह रहा है कि हम अनुभूति होती है कि मैं वही हूं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 आप लोगों को मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें छल कपट करके कुछ गलत अनुभूति कर रहा है नहीं सबकी अनुभूति है हमारी भी है आपकी भी है सबकी यदि आत्मा को क्षणिक मानेंगे तो इस प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञापय दोष आएगा इसका खंडन हो जाएगा जबकि ये उचित है ये दोष बताया जा रहा है इसलिए क्षणिकवाद को नहीं माना जा सकता तो कहा न प्रत्यभिज्ञा बाधा प्रत्ययभिज्ञा की बाधा हो जाएगी यदि क्षणिकवाद को माने तो इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है आत्मा नित्य है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 तो कैसे दृष्टांत को सिद्ध करेगा दृष्टान्त तब माना जाता है जब हेतु सहित हेतु को वहां पर घटाएं तो दृष्टांत माना जाता है जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है ये घड़ा नष्ट होने वाला है प्रतिज्ञा हेतु दिया क्योंकि यह नष्ट होता है क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है घड़ा नष्ट होता है ये प्रतिज्ञा हेतु दिया क्योंकि यह उत्पन्न होता है कैसे जैसे कि यह कपड़ा जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है अब ये सिद्धांत में तो ये सिद्ध करते हैं हम लेकिन अब क्षणिकवादी को कह रहे हैं आपने कहा हेतु कि जो जो उत्पन, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है तो ये जो आपने वाक्य का प्रयोग किया जो उत्पन्न होता है उत्पन्न होने से ये जो हेतु दिया अब आप जब दृष्टान्त दे रहे हो घटका ये पट का कपड़े का तो आपको वहां फिर बताना होता है ना कि ये भी उत्पन्न होता है पर आपके मत में तो उत्पन्न होना तो समाप्त हो चुका है क्षणिक है वो तो हेतु तो इसलिए दृष्टांत सिद्ध नहीं हो पाएगा पंचावय का प्रयोग करते हैं पांच चीजें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन तो वो एक साथ तो रह नहीं सकते पूर्व पक्षी के मत में इसलिए वो एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते एक दूसरे को तब सिद्ध करें जब पांचों विद्यमान हो इसलिए आपके पक्ष में तो दृष्टांत भी सिद्ध नहीं हो सकता ये सिद्धांति ने उस पर आक्षेप किया ठीक है जी। कोई बार बार दोबारा समझा प्रतिज्ञा चार है तो जीज्ञा प्रतिज्ञा यानी जो हम प्रतिपादन करना चाहते हैं सिद्धांत है हमारा उसको प्रतिज्ञा कहते हैं घड़ा अनित्य है ठीक है कहीं कही शब्द अनित्य है शब्द अनित्य है नष्ट होने वाला है उसके लिए हेतु कारण दिया उत्पन्न होने से उत्पन्न होने से ये हेतु हुआ उदाहरण दिया जैसे कि घड़ा अब घड़ा जैसे कि घड़ा ये घड़ा उदाहरण कब से दोगा जब हम दिखाएंगे कि देखो ये उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है तो ये उत्पन्न होना भी घड़े में दिखाना होगा जो कि हेतु था जैसे घड़ा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तो चूंकि शब्द भी उत्पन्न होता है इसलिए वो नष्ट भी होता है अनित्य है तो ये जो कथन है उपनय का कि जैसे ये घड़ा उत्पन्न होता है ऐसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है जैसे ये है वैसे ये है ये उपनय हो गया और निगमन करेंगे इसलिए उत्पन्न होने के कारण से घड़ा अनित्य है निगमन मतलब वहां पर निश्चय पूर्वक अंत में कथन कर देते हैं हेतु तो पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्कथन करते हैं ये निगमन कहलाता है ठीक है उस पंचावय में हम और ज्यादा नहीं जाते तो पूर्व पक्षी को कहा कि आपके पक्ष में दृष्टान्त की सिद्धि नहीं हो पाएगी इसलिए आत्मा क्षणिक है इसको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे आगे देखिए अड़तीसवां सूत्र बोलिए युगपथ जायमान न कार्य कारण भाव क्षणिकवाद के ही खंडन में सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी क्षणिकवादी भी कारण कार्य संबंध को तो मानता है कारण कार्य संबंध मतलब उपादान कारण और उससे उत्पन्न कार्य इसको तो सभी मानना ही पड़ेगा कि मिट्टी से घड़ा बनता है तंतुओं से वस्त्र बनता है ये तो मानना पड़ेगा दूध से दही बनता है कि कारण कार्य संबंध तो पूर्व पक्षी भी मानता है क्षणिकवादी भी तो उसमें दोष दिखा रहे हैं कि क्षणिकवाद में तो कारण कार्य संबंध ही नहीं बन पाएगा क्यों नहीं बन पाएगा तो उसके लिए कारण बताया युगपत जायमाय मानयो हो जिनकी युगपत यानी एक साथ उत्पत्ति हो रही है दो चीजों की उनका परस्पर कार्य कारण भाव नहीं हो सकता जिन वस्तुओं के बीच में कारण कार्य संबंध होता है वो एक साथ उत्पन्न नहीं होते कारण हमेशा पहले होता है और कार्य हमेशा बाद में होता है जितने भी कारण कार्य संबंध देखेंगे कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा तो जहां पूर्व पक्षी कारण कार्य को बताएगा क्षणिक उसके मत में तो कोई पूर्व है ही नहीं कैसे कि धागे से वस्त्र बनता है ये सभी स्वीकार करेंगे धागा पहले था वस्त्र बाद में बनाए लेकिन क्षणिक के मत में तो धागा भी हर क्षण नष्ट हो रहा है और उत्पन्न हो रहा है हर क्षण उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है तो जिस समय वस्त्र बन रहा था पहली बार उस समय में धागा भी नष्ट होकर के बन रहा था तो, तो उसके मत में पूर्व पक्षी के मत में तो धागे और वस्त्र की उत्पत्ति भी हर क्षण में चुकी हो रही है इसलिए एक साथ ही हुई पिछला जो धागा था वो तो नष्ट हो गया अब दूसरा धागा आया तो वस्त्र और धागा तो साथ साथ ही उत्पन्न होता रहेगा उसके यहाँ तो हर क्षण उत्पत्ति हो रही है इसलिए जिस धागे को वस्त्र का कारण मानेंगे उसकी उत्पत्ति भी उसी समय होती हुई माननी पड़ेगी ये आपको कल्पना में ही समझना पड़ेगा क्योंकि क्षणिकवाद है ही ऐसा वास्तव से आप देखने लगेंगे तो अटपटा लगेगा कि ये कौन सी बात हुई लेकिन पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखाने के लिए ये कथन किया जा रहा है दूध से दही बना तो दूध दही से पहले ही होगा हमेशा लेकिन पूर्व पक्षी के मत में दूध भी हर क्षण नष्ट हो रहा है उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है उत्पन्न हो रहा है तो जिस समय दही बन रहा था उस समय दूध भी बन रहा था नष्ट हो रहा था तो दोनों साथ साथ ही उत्पन्न हो रहे हैं उसके मत में तो इसलिए कहा कि युगपथ जाए मानो दो चीजें यदि साथ साथ उत्पन्न हो रही हो तो उसमें कारण कार्य भाव नहीं माना जा सकता आपके पक्ष में तो कार्य कारण भाव नहीं होगा जैसे कि किसी पशु के दो सिंग निकल रहे हो साथ साथ तो उसमें एक दूसरे को एक दूसरे का कारण नहीं माना जा सकता इसके कारण से ऐसा नहीं हो सकता माता पिता और संतान कारण कार्य संबंध है तो माता पिता पहले ही होंगे उनके मत में तो दोनों साथ साथ ही होंगे क्योंकि जिस समय बच्चा उत्पन्न हो रहा होगा उसी समय माता पिता के शरीर भी उत्पन्न ही हो रहे होंगे क्योंकि वो तो पिछले वाले तो नष्ट हो गए फिर नए नए उत्पन्न हो रहे तो जिस समय बच्चा उत्पन्न हुआ उसी समय माता पिता का शरीर भी तो उत्पन्न हुआ उनके मत में नया शरीर रक्षण बदल रहा है ना तो दोनों की उत्पत्ति माता पिता की और बच्चे की उत्पत्ति साथ साथ हुई उनके मत में तो जिनकी उत्पत्ति साथ साथ हो रही है उनमें तो कारण कार्य संबंध हो ही नहीं सकता ये निषेध किया जा रहा है इसलिए क्षणिक वाद तो बड़ा असमंजस पैदा करेगा असंगति लाएगा तो युगपत जायोर न कार्य कारण भाव कारण कार्य भाव तो हो ही नहीं सकता अब ऐसे में यदि पूर्व पक्षी कहे कि नहीं जो पहले वाला था वो बाद वाले का कारण बन गया तो ऐसा कह सकता है जब ये कहा कि माता पिता भी उत्पन्न हो रहे हैं बच्चा भी उत्पन्न हो रहा है आपके मत में तो दोनों में कारण कार्य नहीं है बोले नहीं माता पिता जो पहले वाले थे अभी वाले नहीं जो अभी उत्पन्न हुए हैं उससे पहले वाले जो थे वो इसका कारण बन रहे हैं ऐसा यदि वो कहे तो, तो उसके संदर्भ में अगले दो सूत्र है उनचालीसवां सूत्र बोलेंगे पूर्व अपाय उत्तर अयोगा कारण कार्य संबंध में यदि कारण को हटा दिया जाए यानी पूर्व का अपाय कर दिया जाए उसको हटा दिया जाए पूर्व का मतलब है कारण हमेशा पहले ही होता है और उत्तर का मतलब है कार्य तो कार्य का अयोग होगा यदि पूर्व यानी मिट्टी को हटा दिया जाए तो घड़ा नहीं होगा घड़े का अयोग होगा उपादान कारण के संदर्भ में बात है घड़ा बना है तो मिट्टी भी अवश्य रहनी चाहिए पहले वाला भी रहना चाहिए पूर्व पक्षी यदि कहे कि जो पहले वाले थे उनसे उत्पन्न हुआ है जो पहले वाले थे अभी नहीं है अभी जो नया उत्पन्न हुआ है उसमें तो दोष दिखाया है कि जो सात साथ, साथ उत्पन्न हो रहे हैं वो तो उनमें कारण कार्य भाव हो ही नहीं सकता वो कहेगी नहीं पहले वाला उसका कारण बन गया तो जो पहले था और अब नहीं है यही तो निकलेगा उसके मत में जो पहले था माता पिता का जो शरीर पहले था वो तो जा चुका अब नया शरीर है वो तो कारण है नहीं तो पहले वाला माता पिता का शरीर बच्चों का कारण बन रहा है तो जो पहले था और अब नहीं है वो तो कारण हो ही नहीं सकता उत्पत्ति तो में कारण ही नहीं हो सकता जो नष्ट हो चुका मिट्टी अगर नष्ट हो गई तो वो घड़े का कारण बनी नहीं सकती तो मिट्टी का यानी कारण का होना भी आवश्यक है तभी कार्य बन सकता है तो इसलिए कहा पूर्व अपाय पूर्व पक्षी के मत में कह रहे हैं क्षणिकवाद में कि पहले के नष्ट हो जाने पर कारण के नष्ट हो जाने पर तो उत्तर का अयोगात तो, कार्य तो बन ही नहीं सकता इसलिए आपका क्षणिकवाद ठीक नहीं है अगला सूत्र देखिए बोलिए तदभावे तद अयोगात उभय व्यभिचारादपति न बोले तद अभावे यदि उस तत् मतलब है यहां पर कारण का कारण का अभाव हो तो कारण का यदि अभाव नहीं तदभावे है कारण का यदि भाव हो तो पिछले सूत्र में था कि पूर्व का अपाय कारण का अभाव हो गया तो कार्य नहीं हो सकता तो कह रहे हैं कि यदि आप मानते हो कि कारण अभी विद्यमान है तो उस समय तद जो कार्य है उसके साथ उसका योग नहीं बनेगा पहले जो था उसका कार्य के साथ में संबंध नहीं बनेगा जबकि उपादान कारण के संदर्भ में कार्य और कारण दोनों साथ साथ रहने चाहिए वस्त्र बना है तो धागे भी साथ में रहने चाहिए घड़ा बनाए तो मिट्टी भी साथ में रहनी चाहिए दोनों साथ रहने चाहिए आपके मत में पूर्व पक्षी के मत में तो पिछला वाला यदि है तो इस समय आगे वाला नहीं है क्योंकि अभी उससे वो बना ही नहीं है इसलिए कहा तदभावे यदि कारण विद्यमान है तो तद अयोगा तत्का मतलब यहां पर है कार्य तदभावे में पहला जो तथ्य है उसका मतलब है कारण दूसरा जो है उसका मतलब है कार्य उस तो जो जिस समय कारण है तो उस समय कार्य नहीं है तो इस प्रकार से उभय व्यभिचारात दोनों ही तरह से व्यभिचार होने से क्षणिकवाद नहीं है आपकी बात ठीक नहीं है दोनों का साथ साथ नहीं रह सकते एक पहले है तो कार्य नहीं होगा कारण है तो अभी कार्य नहीं होगा आपके पक्ष में तो कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा कारण कार्य भाव बनाने में तो हमें स्थिर वस्तु को मानना पड़ेगा इसी प्रकार से आत्मा को भी स्थिर मानना होगा यहां तक की बात आई समझ में एक और सूत्र इसी प्रसंग का है उसको भी देखते हैं इकतालीसवां सूत्र बोलिए पूर्व भावी मात्रे नियम पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे कि भाई पहले वाला जो था वही आगे वाले का कारण बन रहा है भले ही वो नष्ट हो गया है भले ही वो नष्ट हो गया लेकिन उससे पहले तो था वो कारण हमेशा पहले होता है कार्य हमेशा बाद में होता है इसलिए जो जो पहले होता है वो वो कारण होता है कारण हमेशा पहले होता है कार्य हमेशा बाद में होता है इससे यह सिद्ध हुआ अगर हम ऐसा माने कि जो पहले होता है वो कारण होता है जो पहले होता है वो कारण होता है जो कारण होता है वो पहले होता है ये तो ठीक है लेकिन जो पहले होता है वो कारण होता है ये बात आवश्यक नहीं है दही से पहले दूध होता है तो दही से पहले तो पानी भी होता है एक पानी तो दही का कारण नहीं बन सकता जो चीज पहले हो वो आगे वाली का कारण हो ये कोई नियम नहीं है आवश्यक नहीं है उपादान कारण वो होता है जो पहले भी हो और कार्य में अन्वित भी हो रहा हो जो जो पहले होता है वो कारण बने ये आवश्यक नहीं है तो इस बात को इन्होंने कहा पूर्व भावी मात्रे नी हम कहें कि जो पहले होता है और वो कार्य हो जाएगा पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे तो ये तो कोई नियम नहीं है जो पूर्व में होते हैं वो कारण होते भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब संतानें उत्पन्न होती हैं उससे पहले तो बहुत सारे मनुष्य होते हैं सब थोड़ा न कारण होते हैं उसके एक बीज से पौधा उत्पन्न हुआ तो जो पौधा उत्पन्न हुआ उससे पहले तो बहुत तरह के बीज थे वो सारे के सारे बीज उस पौधे का कारण थोड़ा ना बनते हैं पहले तो होते हैं वो लेकिन पहले होना मात्र कारण को द्योतित नहीं करता तो कारण को द्योतित तब करता है जो उसमें अनुवित होता है जो उससे जुड़ा हुआ होता है इसलिए आपके मत में तो वो चीज नष्ट हो गई भले ही पहले थी तो पहले होने मात्र से वो कारण नहीं बन सकती इसलिए क्षणिक में तो कारण कार्य संबंध बन ही नहीं सकता इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है और इसलिए आत्मा को हमें स्थिर मानना होगा और आत्मा को स्थिर मानेंगे तो उसके बंधन का कारण ये विषयों का उपराग तो हो नहीं सकता आत्मा को स्थिर मानेंगे वहां भी बंध, उपराग का उपराग बंधन का कारण नहीं है वो भी एक बात मैंने साथ में रखी थी आपको प्रारंभिक सूत्रों के आधार पर तो ये क्षणिक बात का थोड़ा सा हुआ आगे विज्ञान बात शुरू होगा अभी इस बारे में किन्हीं को कुछ पूछना तो पूछे पूछ उनको पीछे दीजिए माइक। माई ये की जो बात आ रही है ये प्रतीक्षण होने वाले परिवर्तन से संबंधित है या तो नष्ट होने, होने के साथ में है जो परिवर्तन है इसको तो वैदिक धर्म में भी माना जाता है परिवर्तन तो स्वीकार्य है ही लेकिन क्षणिक बाद में तो वस्तु रहती ही एक क्षण क्षण स्थाई है त्रिक्षण स्थाई भी बोलते हैं एक क्षण में उत्पन्न हुई दूसरे क्षण में रही तीसरे क्षण में स्वसमान को उत्पन्न करके नष्ट हो गई इस प्रकार से मानते हैं तभी ये खंडन है और जब ये लोग बताते हैं क्षणिकत्व को तो वो परिवर्तन को बताते हुए अपना क्षणिकत्व सिद्ध करते हैं आजकल जो बताते हैं वो कहते हैं देखो वैज्ञानिक भी कहते हैं शरीर में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है कोशिकाओं में बदलाव हो रहा है भाई बदलाव हो रहा है ये एक अलग बात है क्या वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर क्षण में एक कोशिका नष्ट होके उसकी जगह तत्समान दूसरी कोशिका बन रही है फिर अगले क्षण में वो नष्ट होकर के उससे तीसरी कोशिका बन रही है ऐसा मानते है क्या ऐसा नहीं मानते जो आजकल क्षणिकवाद को विज्ञान से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वो अर्ध सत्य के रूप में करते हैं वैज्ञानिक ऐसा मानते ही नहीं है वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि परिवर्तन होता है परिवर्तन तो वैदिक धन भी मानता ही है परिवर्तन को कौन नकार रहा है परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन सब चीजों में परिवर्तन भी नहीं होता है नित्य चीजों में परिवर्तन नहीं होता है जो अनित्य चीजें हैं उनमें इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो शरीर देखने को मिलता है ठीक है कार्य जगत जितना है वो परिवर्तनशील है ठीक है ये आत्मा से संबंधित चर्चा है इसलिए हम ये की की या परिवर्तन बातें हैं, इस तरह से हमने इसलिए लेकर के आए हैं, तो क्योंकि प्रसंग तो आत्मा का था बंधन का मुक्ति का था पूर्व पक्षी चूंकि आत्मा को भी क्षणिक मान रहा है और आत्मा को क्षणिक सिद्ध करने के लिए उसने कहा कि स्थिर कार्य असिद्ध है स्थिर कार्य सिद्ध ही नहीं है इसलिए सब चीजों को अस्थिर मान रहा है और उसके लिए प्रसंगवशात कार्य जगत भी आ गया तो वहां सिद्धांती को कहना पड़ा कि अगर आप ऐसा क्षणिक वाद मानते हैं जहां उत्पन्न और नष्ट हो रहा है तो कारणकारी संबंध भी नहीं बन पाएगा इसलिए ये कार्य जगत की वस्तुओं की भी चर्चा यहाँ पर आ गई क्योंकि तो वो उसके आधार पर आत्मा की क्षणिकता को सिद्ध कर रहा था तो उस आधार को खंडित किया आधार खंडित हो गया तो जिस आत्मा की क्षणिकता को सिद्ध कर रहा था वो भी नहीं हो पाएगा आत्मा की स्थिरता को सिद्ध किया गया यहाँ पर जब सोते हैं और सुबह उठते हैं या बचपन से आज तक का हमारा जो जीवन है स्मृति के आधार पर हम अपनी उस बात को समझते हैं लेकिन एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में मृत्यु को स्मृति देती है पूर्व जन्म स्मृति नहीं रह जाती है तो वहाँ पर देखिये सामान्यतः तो ये बात ठीक है की पूर्वजन्म की हमें स्मृति नहीं रहती है लेकिन कुछ उदाहरण मिलते हैं बच्चों में कुछ बच्चों में जिनको पूर्व जन्म की स्मृति भी होती है कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा हूं तो एक तो उस तरह सिद्ध होता है सबको नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन कम से कम इस जन्म में तो हमें यही प्रतीत हो रहा है ना भले ही पूर्व जन्म का नहीं हो रहा है पूर्व के मत में तो क्षणिक आत्मा के मानने पर इस जन्म में भी स्मृति नहीं होनी चाहिए पूर्व की तो बात ही छोड़ दीजिए तो उसका खंडन तो इस जन्म की प्रत्यभिज्ञा से ही हो जाता है पूर्व जन्म का भले ही सिद्ध न हो तो भी पूर्व का तो खंडन इस जन्म की प्रत्यभिज्ञा से भी हो जाएगा ठीक है अब अगली बात जो आपकी है पूर्व जन्म की तो वो सबको नहीं होती है तो कोई बात नहीं कुछ को होती है और जो साधना करते हैं तो संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्यानम योगदर्शन का एक सूत्र है तो संस्कारों के साक्षात करने से पूर्व जाति अनेक दस सु महासर्गे सु दस महासर्गो में कितने जन्म लिए वो सारे उनको याद थे अवाट्य और अवाट्य और जगी शब्य की कथा आती है इसी सूत्र के भाष्य में व्यास भाष्य में तो इतने जन्मों को वो जान सकते हैं अभी जो मैं घटनाएं है होती हैं वो तो प्राय एक जन्म को जानते हैं कोई दो तीन को भी जान लेते हैं या सम्मोहन का भी कहते हैं उसमें जा करके व्यक्ति को और पिछले कई जन्मों का भी स्मरण करा देते हैं जितनी पीछे ले जाते हैं ऐसा भी सुना जाता है तो वहां तो फिर भी है तो प्रत्येक एक युक्ति तर्क दिया हमारा प्रत्यक्ष है सबका कि हमें स्मृति होती है मैं वही हूं इसका मतलब है कि वो एक स्थिर आत्मा वहां पर वित्यमान है ऐसा अन्य कोई पूछना जी हैं? जी चालीसवां सूत्र इनको आगे दे दीजिए उनको देखिये चालीसवें सूत्र में है तदभावे तत का मतलब है यहां पर कारण के होने पर पूर्व में जो पिछले सूत्र में जो पूर्व शब्द था उसको यहां से ग्रहण किया पिछले सूत्र से ये विपरीत कथन किया जा रहा है पिछले सूत्र में उनचालीसवें सूत्र में थे पूर्व अपाय कारण के हटने पर तो यहां पर कारण के न हटने पर यानी तद उसके होने पर जब कारण है तब फिर कहा अयोगात तत का मतलब है कार्य उत्तर उसका अयोग होने से ये पूर्व पक्षी के मत में कहा जा रहा है कि आपके मत में जिस समय क्षणिक बाद में जिस समय कारण है उस समय कार्य नहीं है जिस समय कारण है उस समय कार्य नहीं है और पहले कहा था कि जब आपके मत में कारण समाप्त तो हो गया है पूर्व अपाय तो उत्तर के साथ में यानी कार्य के साथ उसका योग नहीं हो सकता जिस समय उत्तरवर्ती यानी कार्य विद्यमान है तो यहां कहा गया कि कारण जिस समय है तो आपके पक्ष में उस समय कार्य नहीं है कार्य का अयोग है ये दूसरी बात कही तो ये जो उभय व्यभिचार है उभय व्यभिचार में उनचालीसवां और चालीसवां सूत्र का प्रारंभ भाग इन दोनों को ग्रहण कर रहे हैं दोनों में व्यभिचार दिखाया जा रहा है पहला था पूर्व अपाय उत्तर अयोगात एक, एक विचार दूसरा विचार है तदभावे तदयोगात तो इन दोनों ही प्रकार से विचार से आपका कथन ठीक नहीं है अबुल जब हम आत्मा की तिथि की बात करते हैं तो उसमें देह को बताकर आत्मा को तो करते हैं कि आत्मा निश्चित है, नित्थे है। तो इस दर्शन में आत्मा को तो भी अस्थिर बताया जा रहा है की क्षण प्रतिष्ठण आत्मा बदल रहा है और ईश्वर के विषय में तो कुछ ऐसा नहीं शायद यही होगा ईश्वर के के विरुद्ध है नहीं, तो इस पह, नहीं पहले वाली बात को पहले लेते हैं आप कह रहे हैं कि इस दर्शन में आत्मा को अस्थिर बताया जा रहा है बदलता है तो नहीं।, तो नहीं इस दर्शन में नहीं बताया जा रहा है ये तो पूर्व पक्षी की बात है नहीं लेकिन ये इस दर्शन की ये नहीं कह सकते कि इस दर्शन में आत्मा को क्षणिक बताया जा रहा है ऐसा नहीं बोलिए इस वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा कि दर्शन आत्मा को क्षणिक मान रहा है क्षणिकवादी आत्मा को क्षण प्रदिक्षण परिवर्तनशील मान, मानता है क्षणिक तो ऐसा मानता है अब आगे प्रश्न बोलिए वो तो क्षण प्रदिक्षण यदि हर वस्तु ऐसे ही बदलती रहेगी तो फिर कार्य कारण भी सिद्ध नहीं हो पाएगा वो किसका कारण है कौन किसका परिणाम वो इन्होंने बताया ही तो ये सिद्धांत कहना क्या चाह रहा है सिद्धांत में है क्या चीज़ हम लोग सिद्ध करना चाहते हैं और दूसरा जब किसी भी चीज़ की सिद्धि नहीं हो पा रही है इस कार्य कारण की और दूसरी चीजों की तो हम इसको बार बार इसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं क्षणिकवाद को क्षणिकवाद को महत्व नहीं दे रहे उसका तो खंडन कर रहे हैं शनिक नहीं सूत्र इस तो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि उस समय ये प्रवाद चल रहा था समाज में यदि कोई ऐसी बात चल रही हो तो वो चीजें कथन की जाएंगी क्या करना चाह रहे हैं निश्चिध तो ये करना चाह रहे हैं कि आत्मा स्थिर होता है थी आत्मा स्थिर होता है इस प्रसंग में क्षणिकवादी क्षणिकवादी बात ये है कि कोई चीज जो जो भी विद्यमान है अभी वो अभी उत्पन्न हुई और अगले ही क्षण में वो स्वस्वान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगी अपने आप ही अपने आप ही नहीं।, नहीं वो स्वभाव है ऐसा वो तो बात का मतलब क्षणिक रहने का स्वभाव ही है ऐसा उसमें कोई कारण नहीं मानते वो हर चीज नष्ट होती है ऐसा ही वो मानते हैं हर चीज परिवर्तित होती है ये तो दूसरे भी मानते हैं पर उस परिवर्तन को वो इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं या कहते हैं वो अलग ढंग से ले लेते हैं उनका यही मानना है कितने सारे प्रयास नहीं ये ये विषय नहीं है वास्तव में क्षणिकवाद क्षणिकवाद भी परिवर्तनशील नहीं सिद्ध करना चाह रहे परिवर्तनशील तो एक गौर कथन है ऊपर ऊपर से वो तो उत्पन्न होती है नष्ट होती है ये सिद्ध करना चाह रहे हैं परिवर्तनशीलता तो सिद्ध है ही ना स्वीकार करते ही हैं सभी परिवर्तनशीलता को सिद्ध करते हुए ये भी वो कहते हैं परिवर्तनशील है परिवर्त... लेकिन ये शब्द नहीं बोलेंगे परिवर्तनशीलता को सिद्ध करने के लिए वो उत्पाद नाश उत्पाद विनाश इस पे आ गए वो एक गलत बात होगी कुछ भी नहीं वो कहते हैं कि इससे क्षणभंगुर है इससे कोई मोह नहीं रखो छोड़ो इसको और वैराग्य करके मुक्ति में जाओ वैराग्य से मुक्ति होती है वैराग्य भी तो विवेक की ज्ञान की पराकाष्ठा ही है तो की भाई क्यों किस से करना किसी है? से नहीं भाई हर चीज कोई है ही नहीं जैसे हम भी सब बोलते ही रहते हैं ना कि पैसा आना जाना है क्या उससे मुँह करना ये शरीर नष्ट हो जाएंगे कब कौन रहेगा कितने दिन के साथी हैं चले जाएंगे क्या इनसे राग करें द्वेष करे ये भाषा तो हम भी बोलते हैं हिंदू तो वो इसको और अधिक उसमें बोलते है कुछ स्थिर नहीं है किससे राग कर रहे हो आप किससे द्वेष कर रहे हो कोई है ही नहीं किससे किसका बदला चुका रहे हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं इसके साथ ऐसा करूंगा बदला चुकाऊंगा और वो जिसने किया था वो तो जा चुका ये तो दूसरा है क्या बदला लेना है क्या करना छोड़ो सारी बातें एक शैली है उनकी उस तरह से करने की क्षण की है उनकी हम मुक्ति किसकी हो रही है वो, वो तो सारे दोष आते है ना योगदर्शन में भी व्यासभाष्य में आती है की कि साधना किसने की और जब आप खुद रहोगे ही नहीं तो वो क्यों दूसरे के लिए प्रयत्न करेगा और व्यासभाष्य में कई जगह आया वो विस्तार से किया है उन पर वो तो संगत नहीं है इसकी तो एप्लीकेशन नहीं है। तो फिर इसको तो इसको हम क्यों पढ़ते हैं? खंडन करने के लिए <laughs> दुरी को हटाने के लिए अब वो कोई बीच में बात रखेगा तो सिद्ध समाधान तो करना पड़ेगा अब मान लो अंडा नहीं खाना है मांस नहीं खाना है लेकिन उधर आ रहा है की रोज खाओ अंडे संडे हो या वो बार बार आ रहा है तो बार बार खंडन करना पड़ेगा ना बोले जब अंडा खराब है खाना ही नहीं है मांस खाना ही नहीं तो बार बार खंडा खंडन क्यों कर रहे हैं बुचड़खानों का क्यों निषेध कर रहे हैं शराब खानों का दुकानों का क्यों निषेध कर रहे हैं इनका भाई निषेध गलत है इसलिए निषेध करना पड़ता है अब भ्रष्टाचार गलत है गलत है फिर इतना भवंडर क्यों मचा रखा है उसकी चर्चा क्यों करते हैं इतनी जब वो गलत है क्या उत्तर है आपके पास भ्रष्टाचार की खूब चर्चा चल रही है ना गंदगी की बहुत चर्चा चल रही है कि सफाई होनी चाहिए तो गंदगी तो अच्छी है ही नहीं खंडनीय है फिर क्यों चर्चा चल रही है उसकी उसको हटाने के लिए उसको हटाना चाहते हैं किसी तरह इसको भी हटाना चाहते हैं तो वो मानते हैं वैसे वो सारी चीजें मानते हैं लेकिन सिद्धांति कहेगा कि आपके पक्ष में तो ये युक्ति न्याय विरुद्ध कहा ना कि करे कोई भो, भो, भोगे कोई इसे पाप पुण्य की व्यवस्था ही नहीं बनेगी आप ये दोष दिखाते हैं उसके अकृत का अभ्यागम कृत की हानि ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है ये दोष हो गया तो इसको अभी इतना ही रखते प्रणव थे साधार अभिवादन ओ